वेदांत दर्शन अध्याय एक चौथा पाद संबंध पहले के तीन पादों में ब्रह्म को जगत के जन्म आदि का कारण बताकर वेद वाक्यों द्वारा वह बात प्रमाणित की गई श्रुतियों में जहाँ जहाँ संदेह होता था उन स्थलों पर विचार करके उस संदेह का निवारण किया गया आकाश आनंदमय ज्योति प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्म परक नहीं प्रतीत होते थे जीवात्मा या जड़ प्रकृति के बोधक जान पड़ते थे उन सबको परब ब्रह्म परमात्मा का वाचक सिद्ध किया गया प्रसंगवश आई हुई दूसरी दूसरी बातों का भी निर्णय किया गया अब यह जिज्ञासा होती है कि वेद में कहीं प्रकृति का वर्णन है या नहीं यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है इत्यादि इन्हीं सब ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए चतुर्थ पद आरम्भ किया जाता है कठोपनिषद में अव्यक्त नाम आया है वहां अव्यक्तम पद प्रकृति का वाचक है या अन्य किसी का इस शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं अपि आनुमानिक चेन्न दर्शयति चा। चेत यदि कहो आनुमालिकम अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति अपि भी एके साम, एक शाम एक शाखा वालों के मत में वेद प्रतिपादित है इति तो यह कथन ठीक नहीं है शरीर रूपक विन्यस्त गृहते क्योंकि शरीर ही यहां रथ के रूप में पड़ अव्यक्त शब्द से गृहित होता है दर्शयति च यही बात श्रुति दिखाती भी है व्याख्या यदि कहो कि कठोपनिषद में जो अव्यक्तम पद आया है वह अनुमान कल्पित या सांख्य प्रतिपादित प्रकृति का वाचक है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर बुद्धि मन इंद्रिय और विषय आदि की जो रथ रत, रथी एवं सारथी आदि के रूप में कल्पना की गई है उस कल्पना में रथ के स्थान पर शरीर को रखा गया है उसी का नाम जहां अव्यक्त है यही बात उक्त प्रकरण में प्रदर्शित है भाव यह है कि कठोपनिषद के इस रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी शरीर को रथ बुद्धि को सारथी मन को लगाम इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को उन घोड़ों का चारा बताया गया है इन उपकरणों द्वारा परमपद स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त करने योग्य कहा गया है इस प्रकार पूरे रूपक में सात वस्तुओं की कल्पना हुई है उन्हीं सातों का वर्णन एक से दूसरे को बलवान बताने में भी होना चाहिए वहां इंद्रियों की अपेक्षा विषयों को बलवान बताया गया है जैसे घास या चारा दाना देकर घोड़े हटात उन उस ओर आकृष्ट होते हैं उसी प्रकार इंद्रियां भी हटात विषयों की ओर खींच जाती हैं फिर विषयों से परे मन की स्थिति कही गई है क्योंकि यदि सारथी लगाम को खींचे रखे तो घोड़े चारा दाना की ओर हटात नहीं जा सकते उसके बाद मन से परे बुद्धि का स्थान माना गया है वही सारथी है लगाम की अपेक्षा सारथी को श्रेष्ठ बतलाना उचित ही है क्योंकि लगाम सारथी के ही अधीन रहती है बुद्ध से परे महान आत्मा है यह रथी के रूप में कहा हुआ जीवात्मा ही होना चाहिए महान आत्मा का अर्थ महतत्व मान ले तो इस रूपक में दो दोष आते हैं एक तो बुद्ध रूप सारथी के स्वामी रथी आत्मा को छोड़ देना और दूसरा जिसका रूपक में वर्णन नहीं है उस महत की व्यर्थ कल्पना करना अतः महान आत्मा यहाँ रथी के रूप में बताया हुआ जीवात्मा ही है फिर महान आत्मा से परे जो अव्यक्त कहा गया है वह है भगवान की शक्ति रूप प्रकृति उसी का अंश कारण शरीर है उसे ही इस प्रसंग में रथ का रूप दिया गया है अन्यथा रूपक में रथ की जगह बताया हुआ शरीर एक से दूसरे को श्रेष्ठ बताने की परंपरा में छूट जाता है और अव्यक्त नाम से किसी अन्य तत्व की अप्रासंगिक कल्पना करनी पड़ती है अतः कारण शरीर भगवान की प्रकृति का अंश होने से उसे ही अव्यक्त नाम से कहा गया है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीर को अभ्यक्त कहना कैसे ठीक होगा क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है जिस पर कहते हैं सूत्र दो सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात तु किंतु सूक्ष्मम इस प्रकरण में शरीर शब्द से सूक्ष्म शरीर गृहित होता है तदर्हत्वात् क्योंकि परम धाम की यात्रा में रथ के स्थान में उसी को मानना उचित है व्याख्या परमात्मा की शक्ति रूप प्रकृति सूक्ष्म है वह देखने और वर्णन करने में नहीं आती उसी का अंश कारण शरीर है अतः उसको अव्यक्त कहना उचित ही है इसके सिवा परमधाम की यात्रा में रथ के स्थान में सूक्ष्म शरीर ही माना जा सकता है क्योंकि स्थूल तो यही रह जाता है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रकृति के अंश को अभ्यक्त नाम से स्वीकार कर लिया तब सांख्य शास्त्र में कहे हुए प्रधान को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है सांख्य शास्त्र भी तो भूतों के कारण रूप सूक्ष्म तत्वों को ही प्रधान या प्रकृति कहता है इस पर कहते हैं सूत्र तीन तदधीन अर्थवत् तदधीनवात अर्थात उस परमात्मा के अधीन होने के कारण अर्थवत् वह शक्ति रूपा प्रकृति सार्थक है व्याख्या सांख्यमतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं परंतु वेद का ऐसा मत नहीं है वेद में उस प्रकृति को पर ब्रह्म परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली उसी की एक शक्ति बताया गया है शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता है क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कार्यों का होना संभव है यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए तब वह इस जड़ चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत का करता धर्ता और संगठता कैसे हो सकता है फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है श्वेता श्वेता निषद में स्पष्ट कहा गया है कि महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा देव की भूता अचिंत शक्ति का साक्षात्कार किया जो अपने गुणों से आवृत है ध्यान योगानुगाता अपस्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगूढ़ वही यह भी कहा गया है कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया रूप शक्तियाँ नाना प्रकार की सुनी जाती है संबंध वेद में बताई हुई प्रकृति सांख्योक प्रधान नहीं है इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं सूत्र चार गेयताव गेयत्वावचनात् अर्थात वेद में प्रकृति को गेय नहीं बताया गया है इसलिए च भी यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है व्याख्या सांख्यमतावलंबी प्रकृति को गेय मानते हैं उनका कहना है कि गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम अर्थात गुणमयी प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उससे पुरुष का पार्थक्य अर्थात भेद कैसे ज्ञात होगा अतः उनके मत में प्रकृति भी गेय है परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है वहाँ तो एकमात्र पर परमेश्वर को ही जानने योग्य तथा उपास्य बताया गया है इसे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से भिन्न है संबंध अपने मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं सूत्र पाँच वदतीति चेन्न प्राजो ही प्रकरणात् चेत यदि कहो वदति अर्थात वेद प्रकृति को भी गेय बताता है इति तो ऐसा कहना ठीक नहीं है ही क्योंकि वहाँ गेय तत्व प्राज्ञ अर्थात परमात्मा ही है प्रकरणात प्रकरण से यही वासित होती है व्याख्या कठोपनिषद में जहाँ अव्यक्त की चर्चा आई है उस प्रकरण के अंत में कहा गया है कि अशब्दमस्पर्शम अरूपम तथा तथार निगंधवच्च यत अनाद्यनत मत परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्युमुखा प्रमुच्यते जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित अविनाशी नित्य, अनादि अनंत महस्य परे तथा ध्रुव निश्चल है उस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है इस मंत्र में गेय तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं वे सब सांख्योक्त प्रधान में भी संगत होते हैं अतः यहाँ प्रधान को ही गेय बताना सिद्ध होता है ऐसी बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप वर्णन का ही प्रकरण है आगे पीछे सब जगह उसी को जानने और प्राप्त करने योग्य बताया गया है ऊपर जो मंत्र उद्धत किया गया है उसमें बताए हुए सभी लक्षण परमात्मा में ही यथार्थ रूप से संगत होते हैं अतः उसमें परमात्मा के ही स्वरूप का वर्णन तथा उसे जानने के फल का प्रतिपादन है यह मानना पड़ेगा इसलिए इस प्रकरण से यही सिद्ध होता है कि श्रुति में परमात्मा को ही जानने के योग्य कहा गया है तथा उसी को जानने का फल मृत्यु के मुख से छूटना बताया गया है जहाँ प्रकृति का वर्णन नहीं है संबंध कठोपनिषद में अग्नि जीवात्मा तथा परमात्मा इन तीन का प्रकरण तो है ही इसी प्रकार चौथे प्रधान तत्व का भी प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है इस पर कहते हैं सूत्र छय त्रयाणामेव चय उपन्यास प्रश्नच त्रयाणाम इस उपनिषद में तीन का एवि एवं इस प्रकार के रूप से उपन्यास उल्लेख हुआ है च तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्नह प्रश्न भी किया गया है व्याख्या कठोपनिषद के प्रकरण में नचकेता ने अग्नि जीवात्मा और परमात्मा इन्हीं तीनों को जानने के लिए प्रश्न किया है अग्नि विषयक प्रश्न इस प्रकार है सत्वग्नि स्वर्गम अध्ययसी मृत्यो प्रब्रूहि धद्धा हे हेयमराज आप स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं अतः मुश्रद्धालु के लिए वह अग्निविद्या भली बाति समझा कर कहिए तदनंतर जीव विषय प्रश्न इस प्रकार किया गया है ज्ञे प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नाम अस्तित ये तद विद्यामुशिष्टस्याह अर्थात मेरे मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहता है यह रहता है और कोई कहता है नहीं रहता इस प्रकार की यह शंका है इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना चाहता हूं तत्पश्चात आगे चलकर परमात्मा के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया गया है अन्यत्र धर्माद अन अन्य अधर्मात्तस्मात्ताकृतात अन्यत्र क्रिता अन्यत्रत्र भूताच भव्याच्च यद तत्त पश्यति तद्वदा जो धर्म और अधर्म दोनों से कार्यकारण्डु समस्त जगत से एवं भूत वर्तमान और भविष्यत इन तीन भेदों वाले काल से तथा तत्व संबंधी समस्त पदार्थों से अलग है ऐसे जिस तत्व को आप जानते हैं उसी का मुझे उपदेश कीजिए इस प्रकार इन तीनों के विषय में नचकेता प्रश्न है और प्रश्न के अनुसार ही यमराज का क्रमशः उत्तर भी है अग्नि विषयक प्रश्न का उत्तर क्रमशः 14 से 19 तक के मंत्रों में दिया गया है जीव विषयक प्रश्न का उत्तर 28 उन्नीस में फिर सात में दिया गया है परमात्मा विषयक प्रश्न का उत्तर बीच से लेकर ग्रंथ की समाप्ति तक किया दि, दिया गया है बीच बीच में कहीं जीव के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है परंतु प्रधान के विषय में न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही इससे यह निश्चित होता है कि यहाँ उक्त तीनों के सिवा चौथे का प्रसंग भी नहीं है संबंध जब प्रधान का वाचक अभ्यक्त शब्द उस प्रकरण में पड़ा है तो उसे दूसरे अर्थ में कैसे लगाया जा सकता है इस पर कहते हैं सूत्र सात महद्व महद्वत महत् शब्द की भांति च ही इसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है व्याख्या जिस प्रकार महत् शब्द सांख्य शास्त्र में महत् के लिए प्रयुक्त हुआ है किंतु कठोपनिषद में वही शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है उसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थ में माना जाए तो कोई विरोध नहीं है महत शब्द का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ में इस प्रकार आया है बुद्धेरात्मा महान पर बुद्ध से महान आत्मा पर है यहाँ इसको बुद्धि से परे बताया गया है किंतु सांख्य मत में बुद्धि का ही नाम महत तत्व है इसलिए जहाँ महत्व शब्द जीवात्मा का वाचक है इस प्रकार वेदों में जगह जगह महत्व शब्द का प्रयोग सांख्य मत के विपरीत देखा जाता है उसी प्रकार अव्यक्त शब्द का अर्थ भी सांख्य मत से भिन्न मानना अनुचित नहीं है प्रत्युत उचित ही है संबंध इस प्रकरण में आया हुआ अव्यक्त शब्द यदि दूसरे अर्थ में मान लिया जाए तो भी श्वेता में अजा शब्द से अनादि प्रकृति का वर्णन उपलब्ध होता है वहाँ उसे श्वेत लाल और काला इन तीन वर्णों वाली कहा गया है इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही वेद में जगत का कारण माना गया है ऐसा संदेह उपस्थित होने पर कहते हैं सूत्र आठ चमसवद विशेषात अजा शब्द वहाँ सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति का ही वाचक है यह सिद्ध नहीं होता क्योंकि अविशेषात किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख ना होने से चमसवत चमस की भांति अर्थात उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है व्याख्या श्वेता निषद में जिस अजा का वर्णन है उसका नाम चाहे जो रख लिया जाए परंतु वास्तव में वह परब्रह्म की शक्ति है और उस परब्रह्म से भिन्न नहीं है उक्त उपनिषद में यह स्पष्ट लिखा है कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यम देवात्मशक्ति स्वगुण निर्गूढ़ यह कारण निखिलानीता कालात्मयुक्ता अतिष्येक जगत का कारण कौन है इस पर विचार करने वाले उन महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वर की स्वरूप भूता अपने गुणों से छिपी हुई अत्यंत शक्ति को ही कारण रूप में देखा और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काल स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक समस्त तत्वों का अधिष्ठान है जिसके आश्रय से ही वे सब अपने अपने स्थान में कारण बनते हैं वही परमात्मा इस जगत का कारण है अतः यह सिद्ध होता है कि वेद में अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है वह भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा अचिंत शक्ति है सांख्यकथित स्वतंत्र तत्व रूप प्रधान या प्रकृति नहीं इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार चमस शब्द रूढ़ि से सोमपान के लिए निर्मित पात्र विशेष का वाचक होने पर भी बृहदा बृहदारण्यों को उपनिषद में आए हुए अर्वा बल चमस ऊर्धन इत्यादि मंत्र में वह शीर्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसी प्रकार यहाँ अजा शब्द भगवान के स्वरूप भूता अनादि अचिंत शक्ति के अर्थ में है ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिखता जिससे अजा शब्द के द्वारा सांख्यकथित स्वतंत्र प्रकृति को ही ग्रहण किया जाए संबंध अजा शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसको न लेकर यहाँ दूसरा कौन सा अर्थ लिया गया है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र नौ ज्योतिरूपक्रमातु तथा यथियत यद एक निश्चय ही ज्योतिरूपक्रमा अर्थात यहां आजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों की कारणभूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है ही क्योंकि एके एक शाखा वाले तथा ऐसा ही अधीयत अध्ययन वर्णन करते हैं व्याख्या छादोग्योपनिषद में परमेश्वर से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत के विस्तार का वर्णन है अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि उनकी कारणभूता परमेश्वर शक्ति को ही अजा कहा गया है छान्दोग्य में बताया गया है कि उस परमेश्वर ने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसने तेज को रचा तत्पश्चात तेज से जल और जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई है इसके बाद इनके तीन रूपों का वर्णन है अग्नि में जो लाल रंग है वह तेज का है जो सफ़ेद रंग है वह जल का है तथा जो काला रंग है वह अन्न अर्थात पृथ्वी का है इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में उक्त तेज आदि तीनों तत्वों की व्यापकता का वर्णन है इसी तरह श्वेताश्वतरोपनिषद में जो अजा के तीन रंग बताए गए हैं वे भी तेज आदि में उपलब्ध होते हैं अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अजा के नाम से प्रधान का ही वर्णन है यदि प्रकृति या प्रधान का वर्णन मान लिया जाए तो भी यही मानना होगा कि वह उस पर ब्रह्म के अधीन रहने वाली उसी की अभिन्न शक्ति है जो उक्त तेज आदि तीनों तत्वों का भी कारण है सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान का वहाँ वर्णन नहीं है क्योंकि स्वेशाश्वतरोपनिषद में जहाँ उसका प्रधान के नाम से वर्णन हुआ है वहाँ भी उसको स्वतंत्र नहीं माना है अपितु क्षर प्रधान अर्थात भगवान की शक्तिरूप अपरा प्रकृति अक्षर जीवात्मा अर्थात भगवान की परा प्रकृति इन दोनों को शासन करने वाला उस परम पुरुष परमेश्वर को बताया है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरह थरात्माना ना विशते देव एक फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि भोक्ता अक्षरत्व भोग्य क्षरत्व और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर इन तीनों रूपों में ब्रह्म ही बताया गया है अतः अजा शब्द का पर्याय प्रधान होने पर भी वह सांक्ष शास्त्रोक्त प्रधान नहीं है अपितु तो परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसी की शक्ति है संबंध अनादि ईश्वर शक्ति को यहां अजा कहा गया है यह बात कैसे मानी जा सकती है क्योंकि वह तो रूप आदि से रहित है और यहां अजा के लाल सफेद और काला ये तीन रंग के रूप बताए गए हैं ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र 10, कल्पनोपदेशात मध्वादिवद विरोध कल्पनोपदेशात अर्थात जहाँ अजा का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूप की कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है इसलिए च भी मध्वादिवत, मधु आदि की भांति अविरोध हा। कोई विरोध नहीं है व्याख्या जैसे छांदोग्य में रूपक की कल्पना करते हुए जो वास्तव में मधु नहीं उस सूर्य को मधु कहा गया है वृहदारण्य में वाणी को धेनु न होने पर भी धेनु कहा गया है तथा द्युलोक आदि को अग्नि बताया गया है इसी प्रकार यहाँ भी रूपक की कल्पना में भगवान की शक्तिभूता प्रकृति को अजा नाम देकर उसके लाल सफ़ेद और काले तीन रंग बताए गए हैं इसलिए कोई विरोध नहीं है जिज्ञासु को समझाने के लिए रूपक की कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है संबंध पूर्व प्रकरण में यह बात सिद्ध की गई कि श्रुति में आया हुआ अजा शब्द सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का वाचक नहीं पर्रह्म परमात्मा के स्वरूप भूता अनादिशक्ति का वाचक है किंतु दूसरी श्रुति में पंच पंच सांख्य वाचक शब्द पाया जाता है इससे यह धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पच्चीस तत्वों का ही समर्थन किया गया है ऐसी दशा में अजा शब्द भी सांख्य सम्मत मूल प्रकृति का ही भाचक क्यों न माना जाए इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं सूत्र 11, न ना सांख्योप्रहादपि नाना भावाद तिरेकाख्योप्रहा श्रुति में सांख्य का ग्रहण सांख होने से अपी भी न वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है नाना भावात, क्योंकि वह सांख्या वह संख्या दूसरे दूसरे अनेक भाव व्यक्त करने वाली है चा, तथा अतिरेकात् वहां उससे अधिक का भी वर्णन है व्याख्या बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया है कि जस्मिन पंच पंच जना आकाश्च प्रतिष्ठिता तमेवन्न्य आत्मा रम विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम जिसमें पांच पंचजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है उसी आत्मा को मृत्यु से रहित मैं विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूँ इस मंत्र में जो संख्यावाचक पंच पंच शब्द आए हैं इनको लेकर पच्चीस तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे दूसरे भाव को व्यक्त करने वाले हैं इसके सिवा पंच पंच ये पच्चीस संख्या मानने पर भी उक्त मंत्र में वर्णित आकाश और आत्मा को लेकर सत्ताईस तत्व होते हैं जो सांख्य मत की निश्चित गणना से अधिक हो जाते हैं अतः यही मानना ठीक है कि वेद में न तो सांख्य सम्मत स्वतंत्र प्रधान का वर्णन है और न पच्चीस तत्वों का ही जिस प्रकार श्वेता निषद में अजा शब्द से उस परब्रह्म परमेश्वर की अनादि शक्ति का वर्णन किया गया है उसी प्रकार यहाँ पंच पंच जनाह पदों के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न कार्य शक्तियों का वर्णन है संबंध तब फिर यहाँ पंच पंच जनाह पदों के द्वारा किनका ग्रहण होता है ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र बारह प्राणादय वाक्य शेषात वाक्य शेषात बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से प्राणादय यहाँ प्राण और इंद्रिया ही ग्रहण करने योग्य है व्याख्या उपर्युक्त मंत्र के बाद आया हुआ मंत्र इस प्रकार है प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो ये मनोविद हो ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराण पुराणम अग्रह अर्थात जो विद्वान उस प्राण के प्राण चक्षु के चक्षु स्रोत्र के स्रोत्र तथा मन के भी मन को जानते हैं वे उस आदि पुराण पुरुष परमेश्वर को जानते हैं इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पूर्व मंत्र में पंच पंच जना पदों के द्वारा पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचकर्मेंद्रिय मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वर की कार्य शक्तियों का ही वर्णन है क्योंकि उस ब्रह्म को ही उक्त मंत्र में प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का भी मन कहा गया है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस परम ब्रह्म के संबंध से ही प्राण आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं इसलिए यहाँ इनके रूप में उसी की शक्ति विशेष का विस्तार बताया गया है संबंध माध्यन्दनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार प्राणस्य प्राणम इत्यादि मंत्रों में अन्न का भी वर्णन होने से प्राण चक्षु श्रोत्र मन और अन्न को लेकर पांच की संख्या पूर्ण हो जाती है परंतु काणशाखा के मंत्र में अन्न का वर्णन नहीं है अतः वहाँ उस परमेश्वर की पंचविध कार्य शक्तियों की संख्या कैसे पूरी होगी ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र 13. ज्योतिषय के शाम असत्यन्न एक शाखा वालों के पाठ में अन्य अन्न का वर्णन असत्य न होने पर ज्योतिषा पूर्ववर्णित ज्योतिष के द्वारा सांख्य सांक्षपूर्ति की जा सकती है व्याख्या माध्यनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार इस मंत्र में ब्रह्म को प्राण का प्राण आदि बताते हुए अन्न का अन्न भी कहा गया है अतः उनके पाठानुसार यहाँ पाँच की संख्या पूर्ण हो जाती है परन्तु काण्ड शाखा वालों के पाठ में अन्न अन्नम इस अंश का ग्रहण नहीं हुआ है अतः उनके अनुसार चार का ही वर्णन होने पर पाँच की संख्या पूर्ति में एक की कमी रह जाती है अतः सूत्रकार कहते हैं कि शाखा के पाठ में अन्न का ग्रहण न होने से जो एक की कमी रहती है उसकी पूर्ति के मंत्र में वर्णित ज्योति के द्वारा कर लेनी चाहिए वहाँ उस ब्रह्म को ज्योति की भी ज्योति बताया गया है सत्रहवें मंत्र का वर्णन तो संकेत मात्र है इसलिए उसमें पांच संख्या की पूर्ति करना अनावश्यक नहीं है तो भी ग्रंथकार ने किसी प्रकार भी प्रसंगवत उठने वाली शंख्या का निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा है संबंध यहाँ यह शंका होती है कि श्रुतियों में जगत के कारण का अनेक प्रकार से वर्णन आया है कहीं सत्य से सृष्टि बताई गई है कहीं से, तथा जगत की उत्पत्ति के क्रम में भी भेद है कहीं पहले आकाश की उत्पत्ति बताई है कहीं तेज की कहीं प्राण की और कहीं अन्य किसी की इस प्रकार वर्णन में भेद होने से वेद वाक्यों द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जगत का कारण केवल परब्रह्म परमेश्वर ही है तथा सृष्टि का क्रम अमुक प्रकार का है इस पर कहते हैं सूत्र 14। कारणत्वेन चाका सादिशु यथा व्यपदिष्टोक्तें आकाश आदिशु आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारणत्वेना कारण रूप से च तो यथाव्यपदिष्टोक् सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है व्याख्या वेद में जगत के कारणों का वर्णन नाना प्रकार से किया गया है तथा जगत की उत्पत्ति का क्रम भी अनेक प्रकार से बताया गया है तथापि केवल पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं है क्योंकि जगत के दूसरे कारण जो आकाश आदि कहे गए हैं उनका भी परम कारण परब्रह्म को ही बताया गया है इससे ब्रह्म की ही कारणता सिद्ध होती है अन्य किसी की नहीं जगत की उत्पत्ति के क्रम में जो भेद आता है वह इस प्रकार है कहो तो आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि श्रुति के द्वारा आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है कहीं तत्तेजो सृजत इत्यादि मंत्रों द्वारा तेज आदि के क्रम से सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है कहीं स प्राणम असृजतः इत्यादि वाक्यों द्वारा प्राण आदि के क्रम से सृष्टि का वर्णन किया गया है कहीं स इमान लोकान् न सृजत अम्भो मरीचिर मरपा मरमापह इत्यादि वचनों द्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित क्रम के ही सृष्टि का वर्णन मिलता है इस प्रकार सृष्टि क्रम के वर्णन में भेद होने पर भी कोई दोष की बात नहीं है बल्कि इस प्रकार विचित्र रचना का वर्णन तो ब्रह्म के महत्व का ही द्योतक है कल्प भेद से ऐसा होना संभव ही है इसलिए ब्रह्म को ही जगत का कारण बताना सर्वथा सुसंगत है